दस शब्द का काल जो चलाता हलंत पुलिंग में बहुवचन रूप लेकर देखा एक बोला कौन बढ़ाए बोल बोला वजन बोलो दिवचन सप्तमिक वचन क्या बनेगा बहुचन में तृतीय दिवच बहुवचन क्या है अथवा हलंत त्रिलिंगा उपान शब्द है उपान नाते उप न दाते से है हस्य च वृत्ति वृषि व्याधि रुचि संपदादिभ्योध्यध सैजिपदाते नि वृत्तिवृषिव्यधिुचिसहित क्विबंतेसु पूर्वप से दीर्घ नह धातु है एक निर्देश नहीं को नह धातु से कोई बने पर पूरा पद को दीर्घ होगा उप है पूर्व पद दीर्घ हो जाएगा कोई बनने के बाद कोई का सर्वापार लोप उप को दीर्घ होने से उपान प्रातिपदिक क्या बनेगा उपान सुख का लोप होगा किस सूत्र से लोप पर पद संज्ञा किस सूत्र से हाँ सत्य अंत पद पद संज्ञा अनुसे हकार पदार्थ में क्या प्राप्त था सूत्र हो ढ उसके बाद कहेगा न हो धक उध हो जाएगा खर्च वर्चने वाव, वसाने वाव झलम जसंत कह रो बनेगा उपानत उपानद अव में उपा न प्रातिपदिक मिला दउ भ्याम क्या बनेगा उपानद भ्याम सप्तमी कोचन में को उपा न उपा नदी उपा नहीं नदी कौन कहता है उपा नहीं ब्याह में क्या बनेगा उसमें उपा न हो सप्तम भोजन में बोलो बोला उपा न उष्णिक ऋत्विक दिक्क सी उणिख उधातु है कुन से तो उस्नि के कुन प्रत्येक हो जाएगा हग हो हएगा घाने जलाम जसंते उस्निक उस्निक दो बन जाएगा हाँ जो कुन किन कु प्रत्यक्ष कु संख्या निकाल दिखा निकाल झलाम जसंत देखा पर त्रिपाधी कौन तो झलाम जसंत के दृष्टि से कुत्तो असिद हो जाएगा तो झलाम जसंत लगेगा कैसे लगेगा कुत्तो जो असिद्ध हो गया तो उसके दृष्टि क्या लग, दिखेगा घर रहेगा घर दिखेगा कुत्तु तो असिध हो जाए तो घ दिखेगा ह हाँ दिखेगा जलान जलन को करेंगे तो घ नहीं बनेगा तो ऋत्विक के सूत्र में उस्निग अंचु युजी कृंचाँच घ निर्देश किया गया सूत्र में जो घ का निर्देश किया वो निर्देश से ही घत्व जस्त्व के प्रति असिद्ध नहीं होगा कुंभ प्रत्यक्ष सूत्र से घ हो गया घ असिध नहीं होगा जलाम जसंत सूत्र के दृष्टि से किस कारण से सूत्र में ऋत्विक दग्धिक सग दिव्य उसने अंश उष्णि के में गकार निर्देश किया वो गकार निर्देश करने से ही असिद्ध नहीं होगा तो उसने को उसने बन जाएगा हाउ में हउ में क्या बनेगा उसने उचन हाँ। में भाई में हाँ घ हो जाएगा जलाम जसंत क हो जाएगा सप्तमी बहुचन में उस्नेक्षु बोलो उस्नेक उस्नेक आगे दिव्य शब्द व कारात दिव्य स्वर्ग होता है आकाशी भी उसने के, के जी उसने यह कि छंद जिस अनुष्टूप छिणी छंद है दीप का सु आने पर सु का लोप होगा किस सूत्र से यहाँ सूत्र प्राप्त है दिव औ क्या सूत्र किसको होता है व कौ हुआ औने पर हनिकावश लोप नहीं होगा। स्थानीव आश अन विधो करेंगे तो आदेश को स्थानीबद मान करके औव को व मान करे हलंक आप लोप हो जाएगा अनल विधो निष्चित क्या है हल्क मान कर जो करना है हलंक हलं आप से अल विधि हो जाने से स्थानीय स्थानीव नहीं होगा तो सुख और उत्त विसर्ग हो जाएगा हो बन जाएगा क्या बनेगा ओवाने पर व को औ होगा दिबो औ तो कबल होता है सो पर पतांत में क्या होता है होता है, ऊ तो होता है पतांत में तो औवन पर वह ऊ हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा देवो भ्यामिन ऊ कहाँ से आएगा क्या सूत्र वो होगा किसको वो होगा वो तो क्या आगे सूत्र लगेगा इ कौन गया? लगे ऐ के बाद ऊ रहेगा तो कौन से लगे क्या बनेगा दुभ्याम बीच में कहो है द्योभ्याम भप्तमी कौचन में क्या दू से नहीं दिवी बहुचन में दे दूसु आदेश पत लगे से बोलो सोश हो दिवो अगे आगे गिर शब्द गिर गिहिकण धातु से कोई पहन पर रित धातु होता है उन्नप्र होता है गिर होता है सु का लोप होगा किस सूत्र से लोपहन पर उपाधा को दीर्घ हो जाएगा क्या सूत्र रुपधा दीर्घ का रेप को विसर् करने के लिए कोई सूत्र है? है क्या रूप बनेगा गि औुआ पर रेप को विसर्ग होगा दीर्घ होगा नहीं, नहीं वह बनेगा गिरो गिरा तृतीया में गिरा भ्याम में दीर्घ होगा किसूत से रबो, राबो नहीं वो रुपत है पदांत है क्या पदांत है पत संख्या किसुत से सूत्र याद नहीं स्वादिषु स्वादिश् सर्वनाम स्थानीय सूत्र से कितने बार सूत्र पाठ में आ गया क्या सूत्र सर्वनाम पद संज्ञाओं से क्या सूत्र लगे रुभरु पदार्थ गिर भ्याम रेप को विसर्ग होने के लिए सूत्र है रेप को विसर्ग करने के लिए क्या सूत्र विसर्क हो? हो जाएगा नहीं खर पर में नहीं हाँ गिरभ सप्तमी क्वेश्चन में गिर बहुचन में क्या है रेप को विसर्ग नहीं होगा क्यों खराब में विसर्ग खर पड़े में नहीं तो क्यों नहीं होगा हाँ रो हो सुपी नियम करता है सुपी रो रेप विसर्ग ये रू नहीं गिर का उरण पर रह है रू नहीं उनसे विसर्ग नहीं होगा तो रह के आगे स है तो उसको द्वित करने के लिए अचोर द्वे सूत्र सिद्धित्व हो जाएगा हाँ शारोची, अच्छी परे सर दें नोचि सुतराया हाँ रु बोलो गिहि नहीं विस्तार बोलो हे नहीं वा नहीं वा गिही गी, बोलो प्रथम सुर्से बोलो सुर से प्रथम यहाँ दीर्घता नहीं गि दीर्घ है इतना बोलो गिरा के पु प्रिय पाणपुराण धातु से कई पर उदष्ट पूर्व से उ होता है उरण पर पूर्व है प्रातिवेदिक पुर का भी इस प्रकार गिरजे से बनेगा सुकालो पहने के बाद रुभो रूपा दीर्घिकुह बनेगा में पुरु रसधा में पदांत दीर्घ होगा भ्याभ्याम बोल रूप पुह क्या शब्द है शब्द है? चौतर सौ शब्द चतुर शब्द है शब्द ने हलंत चल रहा है क्या शब्द है चतुर अंत में क्या है रेप है चतुर त्रिलिंगा में सूत्र क्या लगे त्रिचतुर लगेगा क्या हो जाएगा चतुर्स को क्या दसोगगा चतश्री अगे प्रत्यय आएगा सो आएगा जस आएगा हाँ चतश्री अगर जस क्या रहेगा अस क्या सूत्र लगे ये कौन जी अची र रीतः क्या सूत्र हाँ रिक हो जाएगा क्या अची रिक हो जाएगा रोगा रहने पे क्या होगा चतस्र अग्र चतस्र चतर बनेगा एक प्रथम चतुस्र द्विव द्वितीय व्यवती क्या बनेगा चतरा बनेगा भी भीष्म चत भीष्मी आम दीर्घ हो जाएगा क्यों नहीं होगा हाँ ना तीस विच निषेध करेगा नोट होगा किस सूत्र से साठ चतुर्भ्यस्त क्या सोच रहा वहाँ चतुरशाव रे फैंता है ना वहाँ त्री चतुर तीसरी चतुर्स लगेगा नहीं चत हो जाएगा छत्तीसवी हो जाएगा तो चत जब हो जाएगा तो लगे साठ चतुर्भ्यस्त नहीं ह्रस नद्याप नोट होगा चतश्री अगर आम है आम होने पर अचीर रित्त प्राप्त है या नहीं हैं? तो अच्छी रित्त नहीं होगा हैं नुम चिरा त्रिजवध भावे भ्यो नोट पूरा अचीर ऋत प्राप्त है और हर्ष नद्याप नोट प्राप्त है तो क्या सूत्र लगेगा नोट नुम चिरा त्रिज भावे व्य नोट पूरा प्रत नोट हो जाएगा चतुर्श्री आगे नोट नाम नाम से नामी से दीर्घ उसको निषेध करने वाला सूत्र क्या है ऐिर जी ना न त्रिस चतर्शी नामी से दीर्घ प्रातः निषेध हो जाएगा नत्त होने के लिए कोई करने के लिए सूत्र है रिव न सि क्या रू बनेगा दीर्घ होगा तो बनेगा दूर बनेगा दीर्घ नहीं होगा दीर्घ प्राप्त किस सूत्र से आ, नामी से क्यों नहीं हुआ न तरी से क्या करेगा दीर्घ नहीं करेगा ना विकल्प करेगा हाँ हैं? निश्चित करेगा हैं? दीर्घ क्या क्यों तो खाली निश्चित करेगा नहीं बोलो दीर्घ का तो प्रश्न है दीर्घ प्राप्त है उसको निश्चित कौन करेगा क्या रूप बनेगा बहुवचन में चतु बोले सुर से चतस हाँ चतास्री, आगे क्या शब्द है किम शब्द किम शब्द का कहाँ कैसे हो जाएगा कोई बोल बता सकते किम का कहा किमह कह <मारी> <कीम हो? मारी> फिर अजाधेश हो जाएगा <मारी> कहा होने के बाद शो कहाँ जाएगा हल्का बदरी खाद हाँ का औ आने पर कि मह कह अजाधेश है कहा अगेरे ओ क्या सोच तो लग गया अहंग आप क्या बोल दो क्या सूत्र क्या सुधर करेगा अहंग को सी सी का ई रहेगा फिर आधगुना लगेगा क्या रूप बनेगा के आगे जस आएगा का अगरे जस क्या सुधर लगेगा प्रथम है वो पुरोषण उसको निश्चित करने वाले कोई है दीर्घा जश नहीं क्या नहीं प्रश्न दीर्घ होगा प्रथम प्रश्न लगेगा दीर्घा जशूचर निषेध करें ना नहीं फिर क्या सूत्र लगेगा अकस्म का सकार विसर्ग का के का हा में का अगर हम क्या लगेगा हमें काम के का कान कान नही होगा क्यों नहीं होगा दस मां छः न पुलिंग है क्या तो सूत्र लगेगा तो फिर क्या होगा का तृतीया में का अगर टा के न हो जाएगा क्या सूत्र लगे आंगी चाप एकार हो जाएगा के हो जाएगा के अगरे आ फिर सूत्र क्या लगे क्या रूप बनेगा कह व्याम में का किम टाप का अगरे व्याम फिर क्या सूत्र लगे सूत्र क्या लगे पूछते हैं तो नहीं लगे बोलो रूप नहीं बोलो कहा अगर भ्याम सूत्र क्या लगेगा काभ्याम सूत्र है क्या सूत्र लगेगा उसका उत्तर काभ्याम हाँ सूत्र नहीं है तो रूप क्या बनेगा का अभ्याम भीष आने पर कहा अगर भीष क्या सूत्र लगेगा यार नहीं लगेगा सरकार को सर सस् होगा क्यों नहीं सरकार को रू नहीं होगा रेप का विसर् नहीं होगा तो कहा अगर बीस क्या कि हम पूछते क्या सूत्र लगे क्या तो कोई नहीं लगेगा कहाँ अगर क्या है बीस क्या सूत्र लगे आगे क्या रो बनेगा हाँ थोड़ा समझ कर बोलो एक बार जैसे बोला आगे इसे उतर नहीं चतुर्थ में क्या बनेगा कहा अगरे क्या है गे क्या सूत्र लग गया है सर्वनाम में लग जाएगा गाढ़ा पर लगेगा सूत्र है हाँ सर्वनाम न स्याट हो जाएगा का हो जाएगा क्या रूप बनेगा कस्या क्या बनेगा कश्या हैं चतुर्थी हाँ गे है ना श्या अगर ए है वृद्धि रचि कश्ययी क्या बनेगा कश्यय काभ्याम काभ्य पंचमी सच्चे बनेगा कस्या सर्वनाम सवस् क्या रूप बनेगा कश्या काभ्याम काभ्य आगे कश्या बनेगा ओस आने पर क्या बनेगा का अगर ओस क्या सो तो लगेगा आंगी ओसी आंगी चाप एक हो जाएगा ऐसे बाबू क्या बनेगा क्यों हो का अगर आम क्या पता तो लग गया आम ही सर्वनाम हो छोटो फिर क्या रूप बनेगा का शाम आदेश पत्र लग जाएगा क्या रूप बनेगा का श्याम सप्तमी क्वेश्चन में का अगर गी क्या सकेगा तो कश्मी में सर्वनाम न सड अस्य क अगरे श्या फिर इतने हो गया गेराम नद्याम नहीं पल गया घी को हो जाएगा आम घी को आम होने पर आम ही सर्वनाम शूट प्राप्त है प्राप्त है न नहीं प्राप्त है उसके बाद करेगा सर्वनाम श्यास् क्या बनेगा कश्याम क्या बनेगा उसमें कयो हो बहुवचन में नहीं। हाँ। का सु के सुनाई क्या बनेगा आदेश प्रत्येक लगेगा हाँ रू बोलो का के का इति क्या ओस में क्या रूपला कहो कश्यो तो नहीं षटी कौजनी क्या बनेगा कस्य क्या छठी क्वजने विसर्ग तो नहीं क्या रूप बनेगा कश्या बहुचने में का के का के का शर्वावत आगे यत शब्द का ये नहीं ये इधम इदम यह तो तेज़ा बनेगा यहा है यार ईदम शब्द है इधम अग्रेसू ईदो पुंसी लग जाएगा ए क्या सूत्र में पूछा लगे ना नहीं लगे नहीं प्रश्न पहले क्यों नहीं लगे बोलेंगे नहीं क्या लेंगे चल है हाँ ये दो नहीं लग सो तो लगे यह सौ, सौ। इदमो दस्य यह ईदम अग्रे सु द को क्या करना यह तो क्या बनेगा यम या। यम अग्रे सुको रुपर्ग तो हो जाएगा हैं फिर क्या कहाँ जाएगा लोप हो तो जाएगा तो रुपये क्या बनेगा यम या। इदम शब्द है यहाँ तेदादि नाम वह नहीं लगेगा तेदादि नाम वह प्राप्त है ना नहीं हाँ तो फिर दुहन से यह में कैसे बन जाएगा एकदम अगर सु है तेदादि नाम प्राप्त है ना नहीं है यह सु तो के केवल दुह करेगा तेदादि किस को मालूम है बोलो हाँ तो फिर ए तेता दिन आम और लगेगा ए क्यों तो ईदम उसमें नहीं आता है तेजा दिन आम और नहीं लगेगा ते दिन आम तो उन्हें पर्व हो जाए तो क्या बनेगा इधम बनेगा तो यह सौ जो दिया ना इदम हो दस से यह सु को सो को नपुंसक ना स्त्रिंग है ना, ना। क्या ना? हाँ? क्या देखा पुस्तक देखो तो कैसे बनी आया पहले कोई सूत्र और आया है इधम साथ में हाँ सूत्र न इधम ओमा किसके पुस्तक में है इधम ओमा हो सूत्र यहाँ तर नहीं लगे अब पुराना हो गया <laughs> दुर्बल हो गया नहीं लगेगा क्या सोच रो एकदम म पहले दम माह को हो जाएगा क्या किसका हो म होगा अलूम त मह को म हो जाएगा ये म हो जाने से आगे द को इतना दिनाम नहीं लगेगा तदा नहीं होगा कहा अपवाद है यह सौसे दह को यह हो गया सूखा लूँगी आप लोग कर दो क्या बनेगा ये हम आगे आउ आने परत लग जाए ईदम मह लग जाएगा एदा दिन आम लगेगा नहीं रे क्या तेजा दिनाम लगेगा क्या तो ही तो नहीं कोई मना करते तेदा दिनाम लगेगा ना नहीं कहीं संदेह क्यों अतो अतो ने पर पुजा देता स्टाफ क्या रो बनेगा ईदा ईदा अगरे ओ क्या तो लगेगा औंग तो आप औंग आप से हो जाएगा आ को औ को छी आद गुण हो जाएगा क्या बनेगा ईदे ईद होने पर सूत्र लग जाएगा दस से सूत्र से द हो जाएगा मह क्या रो बनेगा इमे हाँ यम इम, इमे फिर आगे क्या रूदम अगरे जस तदाद नाम लगेगा अद तो गुण पर्व टाप पर होगा इदा इदा अगर क्या है जस ईदा अग्र अस होने पर स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा इदा फिर दस्य सूत्र से क्या बनेगा इमाह यम इमे इमाह इदम अगर अम तदार्थ नाम अतो गुण टाप क्या बनेगा इदा अगरे अम अमी पूरा लगेगा फिर दस्य से कर क्या बनेगा इमाम ओ में क्या बनेगा इमे अव सस में ईदम अगरे सस तेदाद नाम अतौ पर्व हो जाएगा टाप हो जाएगा ईदा अग्रे अस प्रथम पुरुष मीर्घ हो जाएगा ईदाह क्या बनेगा तस्मा सस्व नौ पुरुष लग जाएगा और दस चम कर दो क्या बनेगा इमाह तृतीया में ईदम अग्रे टा तेदाद नाम अतौ पर होगा ए टाप होगा ईद आगरे आ क्या सूत्र लगे आंगीचाप एक अयादेश आगे सूत्र क्या लगे है अनाप्यक लग जाएगा क्या लगे अनाप्यक अनाप्य लगन से क्या होगा अन आपे अक आप रहते अककार रहते तो अनादेश होगा अनादेश क्या होगा अन या बनेगा अन्य पहले अनाप्य सेद ईद को हो जाएगा अन ईदा फिर ईदा अगर आँगी चापो एक आ रो हो जाएगा अयाधस क्यार बनेगा अनया व्याम ईदा अगर व्याम दस चल गया ना हल्लोप गया हल्लोपन पर, पर क्या बचेगा आ आभ्याम बीस में आ भी चतुर्थ में ईदम अगरे गे इदा इधम गेंगे दाम हो तो उन्हें पर्व टाप ईदा अग्र गे इदा अग्रे गे न सर्वनाम न स्याद तो इदा ईद श्या अग्रे इदा सेई क्या बनेगा दस्य से कर देगा म नहीं हरी लोप हो जाएगा हरी लोप ईद को को क्या बचेगा अस्ई क्या बनेगा अस्ई भा अश में हलिलप लगेगा भ्यमी आभ्य पंचमी षष्टी इदम अग्रे नसींगशस नस। तेजादी नाम अतूण पर्व पटाप ईद अग्रे अस सर्वनाम सेर्षस् ईद सी लोपकर हल्लोप क्या बनेगा अश आभ्या आभ्य ष्टी में अस्या बनेगा इदम इदा अगरे ओस इदा अगरे ओस फिर आंगी चाप होना अनापेकल हो जाएगा क्या लगेगा अनापे कैशा हो जाएगा अन्ना यो हो क्या बनेगा वगैरह आम तदादी नाम तू तो पर्व हो अगर आम आमी सर्वनाम छोट फिर हलिप क्या बनेगा आ श्याम सप्तमी में क्या बनेगा अस्याम, एकदम अगर गी को आम हो जाएगा कि सूत्र गिरा सर्वनाष हस इधरे साम फ्री हलिप कर दो अस्याम अश्या आशु हलिप हो जाएगा बोल दो रूपये इं इमा तावसाने